शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषह काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है इस पूजन में अगहने के चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है मार्ग मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है मार्ग से समास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं वह अभीष्ट सिद्धि आरोग्य धर्म वेद का सम्यक ज्ञान उत्तम अनुष्ठान का फल इहलोक और परलोक में महान भोग अंत में सनातन योग मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्ग मास आने पर कम से कम तीन दिन भी उषाकाल में अवश्य देवताओं का पूजन करें और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे उषाकाल से लेकर संगव तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रीय और निराहार रहकर ब्रिज प्रातःकाल से मध्यान्हकाल तक वेदमाता गायत्री का जप करें तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करे ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है इष्ट मंत्रों का सजा जप करने से बड़े से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है सारा चराचर जगत बिंदुनाश स्वरूप है बिंदु शक्ति है और नाद शिव इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित है बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है क्योंकि वही सबका आधार है आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है यही शक्लीकरण है इस शकलीकरण की स्थिति से ही शिष्ट काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है इसमें संशय नहीं है शिवलिंग बिंदुनाथ नाद स्वरूप है अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है बिंदु देव है और नाद शिव इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए बिंदुरूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता जो इनकी सेवा करता है उस पर उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है माता दीबिंदु नादूप शिव पिता पूजिताभ्या पितृभ्या परमानंद पर लाभा शिवलिंग प्रपूजे सा देवी सा शिवो जगता स शिव जगत पिता पित्रो शुश्रूष के निपधिकक्यम हिवर्धते शिवपुराण वह पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं